jae ke ya da Sab kare kon baal mai, jaan to sab kare kon baal. करूं ले माई। तो नया हाल ध्यान दे सुन लो सरदारी मेरी पंचन को प्रणाम सबन को हूँ अज्ञा कारी पंच जहाँ पनमेश्वर को वास मेरी भूल चूक हुए माफ सदा मैं हूँ चरणन को दास एक बरसाने की छोरी नहाय गोबर आई दही पर कम्मा तन मनते और मान से गंगा नहा चली उल्टी गोबर धंते मोटर आई या हो में धनतेमर टिकटियां अपनो कटवाई निकल गई मोटर धोखे में एक ठगिया ईमान खड़ो बनवाई मोखे में फेर वो छोरी ढिंग आयो तू रहे कौन से गाँव फेर वैसे अरे बावरी बात करे भोरी तेर भैया जाने मोह माई तेनाली रोटी तू ना जानेगा तो सब घर मेरी खड़ी साई कुंडी ले चलू बरसा ने कोई धर्म की तू मेरी माँ जाई और तोते भी धोखा करू देख ले मोह श्री गंगा माई।, माई गंगा माई की सौपन खाई दो अगर मैं तो धोखा नहीं करूंगा और तेरी मोटर ने कसली तो मेरी साइकिल बैठकर चली चले तो कैसे परदेशी का संघ बैठती है पर कैसे परदेशी साइकिल में बैठा स्कूल ले जाता है राम बनाए सो बन जाएगी बिगड़ी बनत बनत बन जाए राम बनाओ सो बन जावे बिगड़ी बनत बनत बन जाए एक दिन बिगड़ी हरिया चंद कपट गे उठा गया गंगा लोग जग मार बेना घर लोग जग मारे थे थे अरे चले जब पर थे असी तंग चले जब पर थे असी तह संग तेज कर दई सवार तेज कर दई सवार I'm gonna put a tear in your eye. लोग आए आए करे करे कर कर सवारी सवारी अकारे सड़क के साइकिल पुतरे कदम च नाराय भाइल बकत थे आयो अरे खेर एकदम चेन आयो खेरे एकदम चेन आयो छोरी ते भेणा दे कोल बकत थेरो आखिरी के संग तेज कर पर सवारी है यही मार्ग में दिन अंधेरा हो गयो, भारी है गांव को जब आए रस्ता, फेर जब बोली देवो डाट गांव को आ गए मेरा को रास्ता साइकिल डाट दे मेरा गांव को रस्ता आ गए बदी जब छाए रही तन में लोग जब आ रहे हो भैया को अगर अगाड़ी छोचो बेदर्दी सैड तो साइकिल उतर खड़ी खड़ी कर दी फेर आयो छोड़ी तेरा जेवर उतार दे और तेरों अरे आरे फेरी दिल में घबराई ये सगड़ी खोली टूम टूम लह में पकड़ाई तो सारो जेवर उतार उतार के और को लो कड़ी पावन की नूटे यानी चक्कू लियो निकास कड़ी पावन की ना फूटे फिर इस दिल में घबरा गई पावन ने काटे तो फिर छोरी क्या खेती है और क्या ऊपर देसी सुनता है मेरी मैं साये, आज जंगल में डेरी तो छोरी हिंगलाज वाली समर्ती है अगर आज मेरी लाज रख दे तू आज मेरा जंगल में मेरा संग में तंगी हो रही है और ये ठगिया बेही मान तीन मोर को खत्म करे ई इंग लाज बारी रुमर लई हिंगलाज बारी मेरी घरे अक्षने में साय आज होय जंगल में डेरी अरे फेर न बोली पत Tu thene chita chinaye phunk de do noi ma beta. Peerne bolii koti bar saar. Peerne bolii koti bar ta. Tu thene chita chinaye phunk de do noi ma beta. तो, तो, तो है ढारे खोट करे तो है अपारे खोट करे यही अपाये है दुष्ट यही समाये है कंडा केण दुसठ नीता चुनाइ है Starting here. Yes. खत्म खत्म हो सीख सबी हो सीख एक रही बाकी। सीख एक रही बाकी। करते कर रहे जवाब ठोस धो लिया अन्याय कड़ी पावन की ना फूटे सगड़ी खोली टूम टूम लहंगा में पक पकड़ाई कड़ी पावन की नी मेरी करछने में आज होई मेरी जंगल में फिर फेर नोली पतभरता तू देने चिता चिनाये फूक दे हमको दोनों को माँ बेटा तू दोनों माँ बेटा ने चिता चिना ले तू तो हमको फूक दे कड़ी तो अपड़ी फूटे अरे दुष्ट के यही समाई है यानि लकड़ी कंडा बीन दुष्ट ने चिता है।, है चिता में बैठे दोनों माँ बेटा यानि जिंदे ही दिए लुटा चिता में दोनों माँ बेटा, बेटा।, बेटा। माचस ल निकाल सीख या कि सभी भगवान ने पौन चला दी तो गोवर्धन महाराज ने तीर सुन ली तो पौन चला दी सारी सिंह खत्म हो गई सीख सीख सभी खत्म हो ली सीख जब एक रही बाकी। रही बाकी भीतर कर जो तो लिया लिया तू और फूस में लगा मुंह में लगा दे तो कैसे ये लग एक पुराने जाता है और वहां में से फूस लेता है।, है।, है और कैसे भगवान नाथ गाता है सभी खत्म हो गया शेख सभी खत्म हो गया शेख जब ये करे बाकी शेख अब ये बाकी कर जुआ फूस धो तो लिया अरे दुष्ट कह यही समाये है But I are. are खड़ा पण माय अनाई रे खड़ो वन वाये अनाए दिल निर्मल जीव बचाए गेत माल की चकरा भजन सब वाको करे करो रह, भजन सब वाये करे करो a छोर ने सुनो जवाब चितास बोली पतब तार चिताश बोली पतबार सुन जा जावाड़ा जवाब सुनो मेरे मा जा भैया बैठे कर हे मेरा हाल छोरी ने जब घाल छोरी ने जब किया मेरी सुन मा जाया जब फटो पोड़न पे अन्या अरे पकड़े उन रे पकड़े उन देख अरे पकड़ अन्याय को ले रे पकड़ अन्याय को ले छोरी बर साल पहुंचे अब दियो अन्याये और पकड़े उन अरे खे रहे अब छोरी मारे दंगल मै लाज साथ चिता बोली पतभरता पूरे बोल रहे पूंज फूस तू लिया अन्यायी तो तो भीतर तो तो कह रही है कि फूंस लिया और मुंह में लगा जब अपड़ालो भगवान फिर दूजे आयो यावन माए बेवरी पावन में गेरी वही जज कर दो खड़ो वही अन्या फिर हो तड़को तो रास्ता रास्ता गिर दो जना चलिया हुआ आ तो छोरी चिता में बिल्लाट कर ली छोरी को बोल सुन कर दोनों आया तो उन्हें कि तो चिता में बैठिए बैठिए, सुनो मेरे मजा भैया तुम भाई ये लकड़ी डी नटा दे काट लो तो वो दोनों घबरा गए जने कौन है कौन नहीं है ना भाई मैं मानस हूं मैं कोई नहीं हूं तो दोनों ने वो लड़की और लड़कों काट लिया छोरी ने हाल किया तो उनका भी शरीर अन्याय उन पुड़ान पकड़ो है जाकर के पकड़ लियो गया पकड़ के ले गया अन्या बरसाने में जाए छोरी माँ बाप के कर दी गई बोल रहेगा की माता खेलिए अग ये छोरी तो भगवान नहीं छा हम ऐसे ऐसे रस्ता गिर चल आ रया देख मालक की चतराई दिए बचाए देख ईश्वर की चतराई अगर भगवान की मेहर होगी भाई पकड़ के और बंद करवा दियो गोवर्धन महाराज की कृपा हुई मेरी रखदंगल में लाज आज तू कोस बारे मेहमा तेरी है भारी कलाकोल के बीच पुज रहे हो गोवर्धन गिर दाई तो दा और अब मैं मुंडा ये ये ये चीज चीज दिन दिन की की बात है, है बढ़िया नहीं, नहीं बिल्कुल साथ को उसकी परकम है बिल्कुल ये चीज हमने मान सुना ठीक और वाई का व्यास सुनो सवापन सवा पनमेश में नानो खाऊ बाप वो वो भी थोड़ी है पर पर अच्छी इत्री है। अच्छी कलाकार सुनवाई कब कब हैं हु? कल कम? अभी हैं? किस मौके उसको जैसे दंगल जैसे गाने बजाने को जाते हैं जब तो कहते हैं।, हैं भाई हमारी इसका जोड़ा लगा जो किसी को याद हो तो लगा देता है ना जोड़ा नहीं आता तो हार जाता बस ये दोनों मैंने उठा कथा गाई मैं छोड़ दूंगा कथा गाकर अब तू तो इस कथा का जोड़ के गा दो हुई कथा का जोड़ के जब उसको तो लगा दी नहीं से हार गया वो सेला मेरे लिए मिल गया इनाम गोवर्धन दूसरी, की दूसरी कथा मेरे थे थे <laughs> मेरे कने कने में में तो कोई अब थे अब या थे अब ये एक एक है मैं या भाई तू का जोड़ा का दूसरा इसका ही लवा इसका ही ही जोड़ा गोवर्धन की गोवर्धन की अब अगर नहीं तो नहीं है तू रही समझो बीजे वही मेरे कने तो इससे छा गाऊंगा कहा गया तेरा जोड़ा मिल गया जब पंच कह देंगे आदमी बैठा रहे ना वो वो हाँ भाई ये बात ऐसे वो दूध कता वो गाएगा जो हाँ भाई ये भी तेरी मान ले यही जोड़ा भैया गोवर्धन की तो जब तो भरपाई कर लेगा नहीं देगा भाई ना भरे इसका जोड़ा नहीं लेगा तू तो। मैं दूसरा को गा दू फिर वो क्या क्या गाएगा जैसे कोई ना कोई सी कथा है कोई कोई कथा है मानो जैसे अपना रामायण है रामा तो बाल ने कि की कोई कोई की है कोई कोई की है तो ऐसे ही कथान का वो चलता है कोई कोई की छपी हुई है कोई कोई की छपी देखो जी ये तो अभी ना गाया था तो इनका कुछ कमा है मेरे है छोड़ दिया यहाँ राह के छोड़ दिया मिला दिया जब ये बोलेगा अच्छा भाई इसको गद्दी विदी बनवा दे इसको चेला उ दे अब मैं जानता हूँ जब तो गाँव वाले में क्या कहूँगा बस या, ये ये है, मार डोला, जैसे ऐसी बात है मेरे पिता ने बताई और मेरा पिताजी जानता उसको और इसका पिताजी नहीं जानता तो ये मुंह सुनेगा जब जानकार होगा तो जानकार होगा जुड़ता है।, है हमारे भर्तरी जी का जो तो कम भी हजार दो हजार यहाँ है तूर यहाँ कैसे कर दो एक, -एक अंतर की लड़ाई होती है लड़ाई होती है ऐसी बात